श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क अथ श्रीष्ठीतमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध श्रीशुकुवाच अपश्यता चादम तद्बंधू चारत चार वार्षिमाशोचता श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित बरसात के चार महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे नारदाथुपाकर्ण वार्ताबद्ध्य कर्मच प्रयो सोड़ितपुर विष्ण कृष्ण कृष्णदेवता। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का सोड़ितपुर जाना वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपास में बाँधा जाना यह सारा समाचार सुनाया तब श्रीकृष्ण ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने सोणितपुर पर चढ़ाई कर दी प्रद्युमनो युधान गोथ सारण नंदोपनंद भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिन सभी समेता अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यजवंशी प्रद्युम्न सात्यकी गद सांब सारण नंद उपनंद और भद्र आदि ने बारह अक्षौणी सेना के साथ द्योह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया भद्यमान पुरोद्यान प्राकाराताल गोपुरम प्रेक्ष माणो ऋषाविष्टतुल्योभिनिर्य जब बाणासुर ने देखा कि युद्ववंशियों की सेना नगर के उद्यान परकोटों बुर्जों और सिंहद्वारों को तोड़फोड़ रही है तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी बारह अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा बाणार्थे भगवान रुद्र सुत प्रमथेव आरुह्य नंद वृषभम युधे राम कृष्ण बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर विषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया आशीत सुतुमलम युद्धम अद्भुतम रोह महर्षणम कृष्ण शंकर यो प्रद्युम्नः प्रद्युम्न घुयोरपी परीक्षित वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ कुंभा कूपकर्णाभ्या बले न सह सा संयुग सांबस्य बाणपुत्रे न बाणीन सह सा सात्य के बलराम जी के कुंभा और कूपकर्ण का युद्ध हुआ बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सातिकी भिड़ गए ब्रह्मा ब्रह्मादय सुराधिशा मुनियद्धचारणा गंधर्वापसरसो यक्षा विमे द्रष्टुमागमन ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सिद्धचारण गंधर्व अपसराए और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे शंकरानुचरा चौरीभूत प्रमथ गुह्य का डाक निर्यात धाराश्चेला विनायकाचाच कुंडा ब्रह्म राक्षन् द्रवया मत तृक्षाग्रह सरह सागधन स्ुत भगवान्नी कृष्ण ने अपने सारंगधनुष के तीखी नोक वाले बाणों से संकर जी के अनुचरों भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकनी यात्रधान बेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुसमांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मारकर खदेड़ दिया पृथ्विधा प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राण सागनी प्रत्यस्त्री समय साग पहाड़ी रविस्मितः पिनाक पाड़ी शंकर जी ने भगवान श्रीकृष्ण पर भाति भाति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया परंतु भगवान श्रीकृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रम वायव्यस्त्र च पर्वतम आग्नेजन्यम नयजम पाशुपत से भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का अग्नि यास्त्र के लिए पर्जनयास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया मोहय्त्वा तुगिशम जिम्भास्त्रे न जिंभित प्रीतना शौरी जघानाशी इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने जिम्भास्त्र से जिससे मनुष्य को जम्हाई पर जमाई आने लगती है महादेव जी को मोहित कर दिया वे युद्ध से विरत होकर जम्हाई लेने लगे तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे प्रद्यम प्रध्यम्न बाणाओगे अर्धमान समन्तः सिखनापा इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले कुम्भांड कुंभा दुद्रवोस्तनी काली हथनाथान सर्वतः सर्वतः बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभा और कूपकर्ण को घायल कर दिया वे रणभूमि में गिर पड़े इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तिथर बितर हो गई विसर्जमाणम शबलम दृष्टवा बाणोद्यमर्षण कृष्णम अभ्य द्रव सख्य जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है तब उसे बड़ा क्रोध आया उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा धनुष्यादाण पंचशता निवि एकदे ऋण परीक्षित रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने एक हजार हाथों से एक साथ ही पाँच सौ धनुष खींचकर एक एक पर दो दो बाण चढ़ाए तानविक्खेद भगवान धनुषी युगपद्धरी सारथिम रतमस्वांश्च हवा शंखर यंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशाई कर दिया एवं शंख ध्वनि की तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्र कोट्रा कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म थी वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल विखे नंग धड़ंग भगवान श्रीकृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई मुखो स्मुखो नग्न गदाग्रज़ह। बाणश् तावद विरथस छिन्न धनवा विषत्पुर भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथिन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया निद्राविते भूतघणे गणेश जर अभ्यधावत दासारह दिव दिशो इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैरों वाला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्रीकृष्ण की ओर दौड़ा अथ नारायणो देवस्तम दृष्टवाभ्यसर माहेश्वरो वैष्णव तेजरा बऊ भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा जब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवे न बला अलब्ध्वा भयमंत्र मन्यत्री तो माहेश्वर ज्वर शरणार्थी श्री के तम तुष्टा व प्रेतांजलि अंत में वैष्णो ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर, ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने लगा ज्वर उवाच नमामिता शक्तिम परेश सर्वात्म केवलम ज्ञापतिमात्र विश्वत्पत्ति हेतु यद्रह्म ब्रह्मलिंग प्रशांत ज्वर ने कहा प्रभो आपकी शक्ति अनंत है आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं संसार की उत्पत्ति स्थिति और संघार के कारण आप ही हैं श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ कालो दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकारह तसंघातो तो भी जरोह प्रवाह तन्मा यही सा तन निषेध हम प्रपद्य काल दैव अदृष्ट कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्मभूत शरीर सूत्रात्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रिया और पंचभूत इन सब संघात लिंग शरीर और बीजाकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति यह सब आपकी माया है आप माया के निषेध की परमा अवधि ही हैं मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ नाना भाव लीलियोपन्न देवान साधुन् लोकसेतुन विभरसी हंसुन्मा हिंसया वर्तमान जन्मय तत्व भार भूमे हम प्रभो आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असरों का संहार भी करते हैं आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है तब तो हम ते तेज साधु सहेन शांतो घृणा दुर्भ बड़े न झुरेण तावत्तापो देनाम दे नो नौ सवेरवदा साब्दा प्रभु। आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते श्री भगवान वाचिते प्रसन्नोश्मी भेतु ते मध्राध्यम यो नौ स्मृति संवादम तवे भयम भगवान श्रीकृष्ण ने कहा तीसरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा च्युतम्य गाहेश्वरो ज्वर बाणस्तू रथमारूढ़ प्रागाद्योत्जनाजन भगवान श्रीकृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्रीकृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा तथो बाहू सहस्रे नाना युधधरो सुर मुमोच परम क्रद्धो परीक्षित बाणासुर ने अपने हजार हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा तस्तोस्त्राण्य सक्र चक्रेण छुर्न छुर्ण मिनाम चिखेद भगवान बाहुन शाखा युवनस्पते जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो बाहुद्यमान सो बाणस्य भगवान भव भक्तानुकम्योप्रज्य चक्रायुधम भाषत जब भक्त भक्तवशल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे श्री रुद्रवाच तम हिब्रह्म परम ज्योति गूढ़िवात्मा आकाशम इव केवलम भगवान शंकर ने कहा प्रभो आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं ना न भोग नाभीर्न भो निर्मुखम भुरे चंद्रो यस्य मनोजर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्र आकाश आपकी नाभि है अग्नि मुख है और जल विर्य स्वर्ग सिर दिशाए कान और पृथ्वी चरण है चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ समुद्र आपका पेट है और इंद्र इंद्रभुजा रोमी योवाहा केशाचोना विसर्ग यस्य स वही भवान पुरुषो लोककल्प धान्यादि ओषधियाँ रोम है मेघ केश है और ब्रह्म बुद्धि ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं तवावतामकुंठध धाम धर्म से गुप्त जगतों भवाज वैं चे भवताया मो भुवना सप्त अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भूणों का पालन करते हैं तमेक आद्य पुरशोद्वितीय तुर्य तुरहे तुरीषः तुरी ये था यथा विकारगुण प्रसिद्ध आप सजाती, विजाती और स्वगत भेद से रहित हैं एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं मायाकृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अति तुरय तुरय तत्व भी आप ही हैं आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते स्वयं प्रकाश हैं आप सब के कारण हैं परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है भगवान ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं की को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं यथव सूर्य पेत छाया छया छाया संचकास्ती एवं गुणे नापिहितो गुणास्तम आत्म प्रदीपो गुणिन भूमन प्रभो जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश है परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं वास्तव में आप अनंत हैं जन्माया मोहित पुत्रदार पुत्रधार गृहो उन्म्जंते निम्जंते प्रसक्ता भगवन आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतरने लगते हैं देवदत्तम इवं लब्ध् यो नाद ये तत्पाद सहोचात्मवंशक वंचक संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है जो पुरुष इसे पाकर भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता उनका सेवन नहीं करता उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है यमृिज्य मृत्य आत्मान प्रियमी विपर्यृतम प्रभो आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुक्ष विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विस्पी रहा है अहम ब्रह्माथ विबु मुनियमलाशया सर्वात्मना प्रपन्ना स्वाम आत्मा प्रेषमेश्वर मैं ब्रह्मा सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं तम वा जगस्थेदयात समृद्धात्मद जगदात्मक भवाप वर्गाय भजाम आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं आप सब में सम परम शांत सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान है हे प्रभो हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं अयम ममेषो जयिवती मया भयम दत्त ममूश संपाद्यतां संपाद्यता तवतः प्रसाद यथा ते दैत पतो देव यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है मैंने इसे अभेदान दिया है प्रभो जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें श्री भगवान वाच जदार्थ करवाम प्रिय तब भगवत यद्यवशित तमे साधनुमोदित भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवन आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था मैंने उसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया है अवध्यो यम ममाप्ये प्रहलादाय प्रहलादा दत्तो नवध्यो में तवान्वय मैं जानता हूँ कि बाणा सुरदैत्य राज बाली का पुत्र है इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा दर्पोपनाया प्रवीणा बाहो मया सोतम च बलम भूरी यज्ञ भारायतम भूअ इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी इसीलिए मैंने उसका संहार कर दिया है चारोष भुजा शिष्टा भविष्यंथ्य जरा बरा पार्षद मुख्यो भगवतो न कुतचिद्भसुर अब इसकी चार भुजाएं बच रही है ये अजर अमर बनी रहेंगी यह बाुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है ये लब्ध्वा भयम कृष्ण प्रणम्य शिसा प्राद्युम निमर आरोप्य सभध्वा समुपात श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका प्रणाम किया और अनुरुद्ध जी को अपनी पुत्री ऊषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया अक्षौ परिवृतम सुहास समलंकृतम सपत्नी कम पुरस्कृत रुद्र इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया स्वराजधानीम समलंकृता ध्वज सतोरणक्षक्षित मार्ग विभेश संख्या अभ्यद्यतः पौर सुहेद्विजात भीम इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्र जल से सींच दिया गया नगर के नागरिकों बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया उस समय शंख नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया यम कृष्ण विजयम शंकरण च संयुगम संस्परे पराजयः परीक्षित जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की गाथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है उसकी पराजय नहीं होती ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याता दशमस्कंधे उत्तरार्धे अनुद्धालय नम नाव त्रिष्टीतमोध्याय